बागवटी जी सही कहते हैं फिर हमने इसका एक्सपेरिमेंट घुटने दुखने वालों पे किया घुटने दुखते हैं कमर दुखती है कंधा दुखता है और देखा कि रिजल्ट बिल्कुल सही है पंद्रह से बीस दिन में ही असर है फिर हमने इसका प्रयोग कफ वालों पे किया खांसी है सर्दी है जुकाम है बीस बीस साल की खांसी है पच्चीस पच्चीस साल की खांसी है अब आप जानते बीस पच्चीस साल की खांसी तो दमा हो जाती है या तो टीवी में बदल जाती है तो उसमें देखा तो इतना तीव्र असर है इसका कि अगर आप ट्यूबर कोलोसिस के किसी भी पेशेंट को सरकार का इलाज कराएं, आप खुद कर लें ये एक्सपेरिमेंट मैं तो 20 बार कर चुका सरकार का इलाज आप जानते हैं गोलियां डॉट्स की गोलियां टीबी के मरीजों को देते हैं और कहते हैं हम फ्री में बांट रहे हैं तो एक आदमी को आप बोलो कि डॉट्स खाए और इलाज कराए और दूसरा ऐसा ही आदमी पैरालल ले लो जिसको टीबी है अस्थमा है दमा उसको कहो नहीं तुम सिर्फ गोमूत्र पियो और कुछ मत करो फ्रेश गोमूत्र माने फ्रेश जो ताजा